आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है आचरद ये जल में रह के भी मछली को प्यासा है फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है भगवान का तो विश्व के कणकण में वास है कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही जिसको तू ढूँढता वो सजा तेरे पास है आनंद स्रोत को न पा सका तब तलक आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तू जब तक मन और इंद्रियों का दास बिल्कुल सही कहा इन्होंने यही सत्य भी है आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास। चारों तरफ हमारे चारों तरफ वह आनंद की वर्षा हो रही है अनवरत चौबीस घंटे बिना एक पल के विच्छेद के उस आनंद रस वो समृद्ध रस की वर्षा हो रही है चौबीस घंटे हो रही है अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यासा, लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि मछली जैसे जल में रहकर भी प्यासी रहती है उसी प्रकार यहाँ जीव परमात्मा में होकर भी आनंद की स्रोत में भी हो के भी दुखी है उदास है और शांत है यही सह वही कबीर साहब ने इसको यूँ कहा कि पानी मीन उदा पियासी रे मई सुन सुन यावत हाँसी आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई तुमको यही चीज है यही यही चीज यही भी है जैसे समुद्र में मछली रहती है लेकिन फिर भी वो प्यासी रहती है। पानी में है पानी से ही उसकी उत्पत्ति है पानी में ही रहती है लेकिन फिर भी प्यासी है अर्थात उस परमात्मा उस नूर का महासागर हमारे चारों तरफ लहरा रहा है होठों तक है लेकिन फिर भी प्यासी फिर भी अशांत है मछली के होठों तक जल है लेकिन फिर भी प्यासी है इसलिए कि उसे जल की पहचान ही नहीं तू तो पी, तू तो पी पिए कहाँ से उसी प्रकार उस परमात्मा का उस नूर का जो महासागर है हमारे होठों तक है हमारे अंदर भी है बाहर बेसुमार है सभी जड़ चेतन वस्तुएँ उसी में हैं उसी से हैं लेकिन फिर भी अशांत है इसलिए कि पहचान नहीं तो जल की पहचान तो सदगुरु ही कराते हैं तो सदगुरु की पहचान कराने से धीरे धीरे होगा एक, एक तो हो भी नहीं सकता है तुरंत पहचान हो लेकिन पहचान करा देंगे तो फिर शांत कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं परम सुख परम आनंद है आगे उदाहरण दे रहे हैं कि फूलों में जो सुबास में मिठास है भगवान का तो विश्व के कण कण में बास है फूलों में जिस प्रकार सुगंध है एकख गन्ने में मिठास भरा हुआ है उसी प्रकार भगवान अर्थात परमात्मा वो सदगुरु कणकण में व्याप्त लेकिन ईख में जब मिठास है तो उस मिठास को उस रस को पीने के लिए ईख को कोढ़ू में पैरना पड़ता है ऊपर से तो रस नहीं दिखता है ऊपर से हम रस पी भी नहीं सकते लेकिन यदि उसको कोल्हों में पेर दिया जाए तो रस ही रस हो जाएगा मन जितना पियो फिर गुड़ बनाओ चीनी बनाओ कुछ बनाओ अर्थात ईख को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है ईख का जो स्वरूप है जो नाम और रूप है उसे मिटाना पड़ेगा <coughs> तब रस निकलता है और रस को देख सकते हैं चख सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं उसी प्रकार इस साधना सत्संग रूपी कोलों में ध्यान रूपी कोलों में जब हम भी अपने आपा को मिटा देंगे <coughs> तो जो रस रूपी आत्मा है वो दृष्टिगोचर हो जाएगी उसका आनंद उसका मिठास कहा अनुभव कर सकते तो इसी प्रकार से भगवान कंकण में विराजमान है परमात्मा कंकड़ में विराजमान है लेकिन दिखता नहीं देखने का मात्र एक ही शरीर है वह है शरीर और दिखेगा तभी जब हम निर्विचार अवस्था में चले जाए शून्य की अवस्था में चले जाए शरीर और मन से विलग हो जाए अर्थात आत्मा व्यवस्थित हो जाए बस आनंद ही आनंद है कुछ तो समय निकाल आत्म आत्मशुद्धि के लिए इसलिए इनका कहना है कि कुछ तो समय निकाल लो 24 में 24 घंटे संसारी जन केवल संसार में ही लीन रहते हैं संसार में ही बिता देते हैं एक पल का भी समय नहीं है उनको कुछ लोग यदि पूजा पाठ का ढोंग भी करते हैं तो सौदेबाजी करते हैं कुछ मांगने के लिए करते हैं कामना पूर्ति के लिए करते हैं ईश्वर के लिए तो कोई नहीं करता है अपने लिए कोई नहीं करता कि काश मैं अपने आप को जान जाऊँ तो वो सदगुरु के बताए मार्ग से चलेंगे तब जब आत्म आत्मशुद्धि हो जाएगी कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए अर्थात हम अशुद्ध हैं चूंकि इस आत्मा के ऊपर तमाम गिलाफ लगे हुए हैं पिछले जन्मों के संस्कार लगे हुए हैं तो जब तक किसे हम शुद्ध नहीं करेंगे अर्थात सभी संस्कारों को सभी शरीरों को जब हम जला के भस्म सात नहीं करेंगे तो हमारा स्वरूप कहाँ से दिखेगा और उसके लिए तो ध्यान ही है सत्संग ही है तो समय निकालना है कुछ आत्मशुद्धि हित सत्संग के लिए ध्यान साधना के लिए गुरु के बताए मार्ग से तब आत्मशुद्धि होगी अपने से कोई आत्मशुद्धि नहीं कर सकता खुद ज्ञान हाँ मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है अंत में वो कह दिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भोग विलास नहीं है केवल संसार संसार की वस्तुओं का उपभोग करना मौज मस्ती करना ऐसा आराम करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है इसके साथ ही साथ इसे गौण मानकर हमारा प्रमुख उद्देश्य हमारा प्रमुख लक्ष्य तो अपने आप को जानना पहचानना खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही जिसको तू डूटता वो सजा तेरे पास है हाँ वो इशारा कर रहे हैं कि ज्ञान चक्षु को खोलो विवेक को जागृत करो और विवेक जागृत होने पर तब तुम देख पाओगे कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो जिस शांति की तुम्हें तलाश है वो तो तुम्हारे पास ही अंदर में ही ये बाहर में भी चारों तरफ लेकिन पहले अंदर वाले को जानना पड़ता है तो फिर बाहर वाला का पता हो जाता अंदर वाले को जान लो बाहर वाले का भी पता जो अंदर वाला है वही बाहर वाला है तो ज्ञान चक्षु कब खुलेगा अर्थात ज्ञान चक्षु से मतलब विवेक चक्षु से हृदय के नेत्र से है तो ये तो बिना सत्संग के खुल ही नहीं सकता क्योंकि तो बिन बिना सत्संग विवेक हो ही आ राम कृपा बिन सुलभ नहीं सु बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता और ये सत्संग बिना सदगुरु कृपा से भी बिना परमात्मा कृपा से मिलता भी नहीं मिलने के बाद तो कौल जरूरी लेना चाहिए न कौल पाए तो उसकी एक अलग ही बात मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है खुद ज्ञान तो तो कौल के तो देख तो सही जिसको तू ढूँढता वो सजा तेरे पास है जैसे ढूंढता फिरता ये दुनिया भगवान को खोजता है मंदिर में मस्जिद में काबा हरिद्वार मथुरा काशी तीरथ व्रत उपवास नियम यज्ञ हवन ये सब चीज़ों करता है भगवान मिल जाएगा अरे भगवान तो मिला ही हुआ है तब बाहर तो नहीं भूल गए ले आना है विस्मरण हो गया है उसका स्मरण करना है और स्मरण का तरीका ध्यान से संग। गुरु की बचाए मार्ग से ही हो सकता है आनंद सोत को न पा सकेगा तब तलक तू जब तलक मन और इंद्रियों का दास हाँ तो ये आनंद के स्रोत अपने निस्वरूप व परमात्मा वह सदगुरु को तुम तभी अनुभव कर सकते हो जब मन और इंद्रियों से परे चले जाए जब तक मन और इंद्रियों का दास इंसान है तब तक वो परमात्मा को नहीं जानता। क्योंकि मन इंद्री ही तो जीव को फंसाने का काम करते हैं संसार में। मन इंद्रिया संसारिक चीजों का उपभोग करती हैं मन को आनंद मिलता है क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है इसीलिए उसे इंद्रिय भी कहते हैं। तो मन इंद्रियों का राजा है और जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है जहाँ मन नहीं है शरीर नहीं है वही हम हैं वही आत्मा है वही परमात्मा है तो तू जब तक मन और इंद्रियों का दास है तब तक इस आत्मा परमात्मा भगवान आनंद पूर्ण पास